संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व, जी का का द्वीप में में जाना तथा का से उपरिचर के चरित चरित वर्णन के प्रसंग नारदीपास्त्र की उत्पत्ति बतलाना भीष्म जी कहते हैं पुरुषोत्तम नारायण ने जब नारद जी से इस प्रकार कहा तो वे उससे बोले भगवान अब आप अपने अवतार धारण के उद्देश्य की पूर्ति कीजिए अब मैं श्वेत द्वीप में स्थित आपके आदि विग्रह का दर्शन करने जाता हूँ मैंने वेदों का स्वाध्याय और तप किया है कभी असत्य भाषण नहीं किया है मैं सदा गुरुजनों का आदर करता हूँ किसी की गुप्त बात दूसरों पर प्रकट नहीं करता शत्रु और मित्र में, में मेरा समान भाव है तथा आदि देव परमात्मा की शरण लेकर सदा अनन्य भाव से उनका भजन करता हूँ इन सब कारणों से मेरा अंत शुद्ध हो गया है ऐसी दशा में मैं उन अनंत परमेश्वर के के दर्शन से कैसे वंचित रह सकता हूं। की बात सुनकर रक्षक भगवान नारायण ने उनकी विधिवत पूजा की और उन्हें जाने की आज्ञा दे दी आज्ञा पाकर नारद जी भी उन पुरातन ऋषि की पूजा करके योग युक्त हो आकाश की ओर उड़े और सहसा नेरू पर्वत पर पहुंचकर तो प्रकट हो गया उस द्वीप में सब प्रकार के पापों से रहित श्वेत वर्ण वाले पुरुष निवास करते हैं वे प्राकृतिक इंद्रियों से शून्य होने के कारण शब्द आदि विषयों का उपभोग नहीं करते उनके शरीर से किसी प्रकार की चेष्टा नहीं होती और सदा सुगंध निकलती रहती है उनकी ओर देखने से पापी मनुष्यों की आंखें जाती है, उनके शरीर तथा हड्डियां के समान दृढ़ होती है वे मान और अपमान को समान समझते हैं उनका रूप दिव्य होता है वे स्वभावतः योग शक्ति से संपन्न होते हैं उनके मस्तक का आकार छत्र के समान और स्वर मेघ के समान गंभीर होता है उनके मुंह में आठ सफेद दांत और आठ होती हैं, जिनमें संपूर्ण विश्व की सृष्टि की, की है उन परमेश्वर को श्वेत द्वीप के निवासी भक्तिपूर्वक अपने हृदय में धारण करते हैं जोधिष्ठ ने पूछा पितामह श्वेत द्वीप में रहने वाले पुरुष इंद्रिय आहार तथा तो चेष्टा से रहित क्यों होते हैं उनके शरीर से सुगंध सुंदर गंध क्यों निकलती है उनकी उत्पत्ति किस किस प्रकार हुई है? तथा तो वे किस उत्तम गति को प्राप्त होते हैं? इस लोक से मुक्त होने वाले पुरुषों का शास्त्रों में जो लक्षण बताया गया है वैसा ही अपने श्वेत द्वीप के निवासियों का भी बताया है इन दोनों में यह समानता क्यों है इसे जानने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है भीष्म जी ने कहा राजन यह कथा बहुत विस्तृत है इसे मैंने अपने पिताजी के मुंह से सुना था किंतु इस समय मैं तुम्हें इसका सारांश मात्र बतलाता हूँ पूर्व काल में इस पृथ्वी पर एक उपरिचर नामक राजा राज्य करते थे वे इंद्र के मित्र और भगवान नारायण के प्रसिद्ध भक्त थे सदा धर्माचरण करते और अपने पिता में भक्ति रखते थे आलस्य तो उन्हें छूब ही नहीं गया था नारायण के वर से ही उन्होंने इस भूमंडल का साम्राज्य प्राप्त किया था सूर्य के द्वारा उपदिष्ट वैष्णो शास्त्रोक्त विधि से पहले भी भगवान नारायण का पूजन करते फिर उनकी पूजा से बची हुई सामग्री के द्वारा और ब्राह्मणों की पूजा करते थे अपने आश्रय में रहने वाले लोगों को अन्न बांट सबसे पीछे स्वयं भोजन करते थे सदा सत्य बोलते और प्राणियों के हिंसा से दूर रहते थे देव देव जनार्दन में वे संपूर्ण चित्त से भक्ति करते थे इससे प्रसन्न होकर देवराज इंद्र उन्हें अपने साथ एक और एक सिंह पर बिठाया करते थे राजा उपरिचर अपने राज्य, धन, स्त्री और वाहन आदि सब उपकरणों को भगवान की कृपा से प्राप्त समझकर सब उन्हीं को समर्पण किए रहते थे तथा सदा सावधान रहकर सकाम और नैमित यज्ञों की संपूर्ण क्रियाए वैष्णो शास्त्रोक्त विधि से संपन्न किया करते थे उन महात्मा राजा के यहाँ पांच रात्र आगम के मुख्य मुख्य विद्वान सदा मौजूद रहते थे भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद सबसे पहले उन्हें ही भोजन कराया जाता था राजा ने धर्म पूर्वक ही राज्य का शासन किया कभी असत्य का आश्रय नहीं लिया उनके मन में कभी बुरा विचार नहीं उठा और अपने शरीर से उन्होंने कभी छोटे से छोटा पाप भी नहीं किया था अब मैं जिस प्रकार तंत्र की उत्पत्ति हुई है उसे बताता हूं सुनो मरीचि अंगिरा पुलस्त्य पुला क्रतु और महातेजस्वी वशिष्ठ ये सात प्रसिद्ध ऋषि चित्र शिखंडी कहलाते हैं इन्होंने मेरु पर एक मत होकर एक उत्तम शास्त्र का निर्माण किया जो चारों वेदों के सिद्धांत के अनुकूल था सात ऋषियों के मुख से निकले हुए उस शास्त्र में उत्तम लोक धर्म की व्याख्या की गई है ऋषि परायण भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता तथा सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले हैं उन्होंने मन ही मन यह सोचकर कि अमुक साधन से संसार का कल्याण होगा ऐसा करने से परमात्मा की प्राप्ति होगी तथा अमुक उपाय से जगत का अत्यंत हित होगा उक्त शास्त्र की रचना की उसमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष का का वर्णन वर्णन है है तो तथा नाना प्रकार की की मर्यादाओं और स्वर्ग एवं सत्य स्थिति का भी वर्णन किया गया उपर्युक्त ऋषियों ने 1000 दिव्य वर्ष तक तपस्या करके भगवान नारायण की आराधना की थी उससे प्रसन्न होकर भगवान ने सरस्वती देवी को उनके पास भेजा नारायण की आज्ञा से संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए सरस्वती देवी ने उन ऋषियों के भीतर प्रवेश किया तब उन तपस्वी ब्राह्मणों ने यथार्थ रूप में शब्द अर्थ और हेतु पर ओंकार तथा स्वर से विभूषित तंत्र शास्त्र है ऋषियों ने सबसे पहले करुणा में भगवान को ही वह शास्त्र सुनाया उसे सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उनसे अदृश्य रहकर ही बोले मुनवरों तुम लोगों ने एक लाख श्लोकों का यह उत्तम शास्त्र बनाया है इससे संपूर्ण लोक धर्म का प्रचार होगा प्रवृत्ति और निर्वृत्ति के विषय में महादेव जी सूर्य चंद्रमा वायु पृथ्वी जल अग्नि नक्षत्र तथा अन्यन्त नामधारी पदार्थ और ब्रह्मवादी ऋषिगण जैसे अपने अपने अधिकार के अनुसार बर्ताव करते हुए प्रमाणभूत माने जाते हैं उसी प्रकार तुम लोगों का बनाया हुआ यह उत्तम शास्त्र भी प्रामाणिक माना जाएगा यह मेरी आज्ञा है स्वयंभु मनु इसी के अनुसार धर्म का उपदेश करेंगे जब शुक्राचार्य और बृहस्पति का जन्म होगा तो वे दोनों भी तुम्हारी बुद्धि से प्रकट हुए इस शास्त्र का प्रवचन करेंगे स्वयंभू मनु शुक्राचार्य और बृहस्पति के शास्त्रों का जब लोग में लोक में अच्छी तरह प्रचार हो जाएगा तो प्रजापालक पालक वसु राजा उपरिचर बृहस्पति जैसे इस शास्त्र का अध्ययन करेगा सत्पुरुषों द्वारा सम्मानित तो वह राजा बड़ा भक्त होगा और उसी शास्त्र के अनुसार संपूर्ण कार्यों का संपादन करेगा तुम्हारा बनाया हुआ यह शास्त्र सब शास्त्रों से श्रेष्ठ माना जाएगा इसमें धर्म अर्थ और उत्तम रहस्यों की व्याख्या की गई है इसके प्रचार से तुम्हारी प्रजा की बुद्धि हो वृद्धि होगी तथा राजा उपरिचर भी राज से संपन्न हुए महापुरुष होगा। किंतु उसकी मृत्यु के बाद यह इस इस शास्त्र के संबंध में सारी बातें मैंने तुम लोगों को बता दी इतना कहकर भगवान ऋषियों को छोड़कर स्वयं किसी अज्ञात दिशा को चले गए तत्पश्चात तो सब लोगों का हित करने वाले उन ऋषियों ने धर्म के मूलभूत उस सनातन शास्त्र का जगत में प्रचार किया फिर आदि कल्प के प्रारंभिक युग में, जब का प्रादुर्भाव हुआ, तो उन्होंने सांगो, पांग, वेद और उपनिषदों सहित वह शास्त्र उन्हें पढ़ाया तदनंतर धर्म का प्रचार और लोगों को धर्म मर्यादा के भीतर स्थापित करने वाले ये ऋषिगण तपस्या का निश्चय करके अपने अभीष्ट स्थान को चले गए